कथा दशम स्कंध पुरवार ग्वाल बालों की माताएं बासुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया वे अपने स्तनों से वात्तल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसाव से भी मादक चिचवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी परीक्षित इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते वे माताएं उन्हें उपटन लगाती नहलाती चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती दोनों भावों के बीच में डीठ से बचाने के लिए काजल का डिठौना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती ग्वालियरों के समय समान गाँव भी जब जंगलों में से चर कर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था हाँ अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन एक वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही रही यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वश्र स्वरूप का पालन करते हुए एक वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीला करते रहे जब एक वर्ष पूरा होने में पाँच छह रातें शेष थी तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बच्छों को चलाते हुए वन में गए उस समय गौें गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बच्छों को देखा बछड़ों को देखते ही गौों का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया वे अपने आप की शुद्धुद खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दन में शुकड़ कर शुकुड़ दील से मिल गई थी वे पूछ तथा सिर उठा इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके दो ही पैर हैं जिन ग और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बच्छड़ों के पास दौड़ आई और उसने उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी उस समय वे अपने बच्चों को एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और कुछ गायों पर बड़ा क्रोध आया जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे तब उन्होंने बच्छड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूह अत्यंत आनंदित हुए बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ वे निहाल हो गए फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौवें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है तब वे विचार में पड़ गए क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था यह कैसी विचित्र बात है सर्वात्मा श्री कृष्ण में ने ब्रज में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है यह कौन सी माया है कहाँ से आई है यह किसी देवता की है मनुष्य की है अथवा असुरों की परंतु क्या ऐसा भी संभव है नहीं नहीं यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भगवान ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े बालक सिंगी रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान लीं